गीता तत्व चिंतन गीता की भूमिका तीन स्वधर्म का पालन अर्जुन को भय हो रहा था कि युद्ध रूपी घोर कर्म करने से वह पाप का भागी होगा वह भूल गया था कि युद्ध उसका स्वधर्म है और स्वधर्म के पालन से पाप नहीं होता उसका चित्त मोह से घिर गया था वह स्वजनों की आसक्ति में पड़कर या यह भी संभव है कि हार जाने की संभावना देखते हुए युद्ध कर्म से निवृत्त होकर जंगल चला जाना चाहता था भले ही अर्जुन ने भिक्षा के द्वारा जीवन यापन की बात कही पर कृष्ण तो मनोवैज्ञानिक थे वे मानव मन को पढ़ ले सकते थे उन्होंने अर्जुन की दुर्बलता को भाप लिया और उसे बताया कि स्वधर्म को त्याग कर पर धर्म ग्रहण करने का क्या दुष्फल होता है उन्होंने अर्जुन से कहा श्रेयान स्वधर्मोविगुण परधर्मात्वनिश्चितात् स्वधर्म ए निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह हे पार्थ अच्छी तरह अनुष्ठित दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म उत्तम है अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है दूसरे का धर्म भय को देने वाला है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म में स्थित रहने के लिए प्रेरित करते हैं दूसरे का धर्म ऊपर से कितना भी आकर्षक क्यों न दिखता हो पर जो हमारा स्वभाव प्राप्त कर्तव्य कर्म है उसे छोड़कर दूसरे के धर्म को स्वीकार करने से अंततोगत्वा बड़ी हानि होती है स्वधर्म भले ही विगुण और निरस प्रतीत होता हो पर यदि उसका अनुष्ठान योग की भावना से किया जाए तो वही हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है कारण यह है कि स्वधर्म सहज होता है हमारी प्रकृति के अनुकूल होता है और परधर्म आकर्षक दिखने पर भी गरिष्ठ होता है स्वधर्म में यदि कोई दोष भी दिखे तो उस दोष का मार्जन करते हुए उसका अनुष्ठान करना चाहिए संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो पूरी तरह निर्दोष हो कर्म में गुण दोष दोनों रहते हैं सहजम कर्म कौनते यदोषम अपनी न त्यजेत सर्वारम्भा ही दोषेण धूमे नाग्नि निवावृता हे कौनते जो स्वभाव प्राप्त कर्म है उनमें दोष दिखने पर भी उनका त्याग नहीं करना चाहिए जैसे आग के साथ हरदम धुआं लगा ही रहता है वैसे ही सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त रहते ही हैं यदि मनुष्य सोचे कि मैं केवल निर्दोष कर्म करूंगा, तो भले ही वह सारी दुनिया में चक्कर लगा ले उसे निर्दोष कर्म ढूंढ नहीं मिलेगा ढूँढ़े नहीं मिलेगा अर्जुन हो हठात युद्ध में दोष दिखा युद्ध उसका स्वभाव प्राप्त कर्म था स्वधर्म था स्वधर्म में दोष दर्शन करने के कारण वह विचलित हो गया और स्वधर्म को छोड़कर भिक्षा द्वारा जीवन यापन करने की बात कहने लगा प्रकार अंतर से उसे सन्यास धर्म बड़ा आकर्षक लगने लगा और वह उस परम धर्म को अंगीकार करने की बात कहने लगा अर्जुन नहीं समझ सका था कि उसकी इस मानसिक रुझान के पीछे कायरता और मनोदौर्बल्य कार्य कर रहा है नहीं समझ सका था कि परधर्म उसके विनाश का कारण होगा और हठपूर्वक यदि वह उसे अंगीकार कर लेगा तो इतो नष्ट उतो भ्रष्ट वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी पर कृष्ण यह समझाते थे इसलिए उन्होंने अर्जुन को फटकारा गांडीवधारी अर्जुन को क्लीप कहा नपुंसक कहकर पुकारा उसे परधर्म की भयावता बतलाई और स्वधर्म में स्थित रहने पर बल दिया